शुद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य साम मंत्र का व्याख्यान हम लोग देखे थे भाष्य में देखेंगे परियगात, परियगात उसका अर्थ कहते हैं स स अर्थात यथोक्त आत्मा जिसका प्रकरण चल रहा है पूर्व का परामर्श कराएगा सर्वनाम शब्द तभी आत्मा का ही विचार चल रहा है तो कहते तो हैं सपरियत यथोक्त आत्मा परियत शब्द का व्याख्यान देते हैं परी अगत परि का अर्थ समात समंता, का अर्थ सर्वत्र अगत अगत का अर्थ कहते हैं गतवान सर्वत्र जो गया हुआ है गया हुआ है तो सर्वत्र उपलब्ध होता है इसलिए कहा जाता है गया हुआ है आकाशवत व्यापी इत्यर्थ आकाश जैसा व्यापक है ऐसा ये व्यापक आकाश का कारण होने से जैसे मिट्टी से घट बनता है तो घट अगर विद्यमान है तो कहा जाएगा मिट्टी विद्यमान है इसी प्रकार की आकाश ब्रह्म का कार्य होने से जहाँ ये आकाश है वहाँ आत्मतत्व तो भी विद्यमान है पर शब्द का अर्थ हुआ आगे है शुक्रम कहते हैं सुक्रम शुद्धम शुद्धम का अर्थ कहते हैं ज्योतिष मत इसका फिर और एक पर्यायवाची शब्द कहते हैं दीप्तिमान दीप्तिमान तो कहते हैं ये जो अभी बल्ब जलता है ये भी दीप्तिमान किंतु ये स्वयं प्रकाश है ये बल्ब किंतु तो पर प्रकाश है बिजली है तो भी ये जलेगा नहीं ये तो नहीं जलेगा ये किंतु स्व प्रकाश स्व अर्थात इतर प्रकाश का निरपेक्ष है हम अपने आप को जानने के लिए और कुछ पदार्थ की आवश्यकता नहीं है चाहे कितना भी अंधकार हो चाहे वो व्यक्ति स्वयं भी अंध हो तो भी वो जान सकता है कि हमें हूं इसलिए कहते हैं स्वयं प्रकाश अपने आप को मतलब जानते हैं हम है बल्कि सुक्रम आगे कहा गया अकायम अकायम शब्द का अर्थ कहते हैं अशरीरह तो अकायम में क्या समास लिया जाएगा बहुभ्री तो काय शब्द पुंगलिंग भय तो होता है ना इसलिए अविद्यमान कायो और इसका अर्थ कहते है अशरीर अशरीर अर्थात लिंग शरीर वर्जित इतर्थ है तो क्यों यहाँ अकाय शब्द से लिंग शरीर कहे क्योंकि आगे और दो शब्द है जिसके द्वारा स्थूल शरीर नहीं है ऐसा कहा जाएगा इसलिए अकाया शब्द से लिंग शरीर अभाव ऐसा कहा जाता है आगे दो शब्द है मंत्र में अव्रणम अस्नाविम अव्रणम व्रण अर्थात क्षत तो अव्रणम अर्थात अक्षतम ये ये भी बहुब्रिय है अस्नाविम ये भी बहुप्रिय है आगे कहते हैं असनाविम स्नावा शिरा ये असनाविरम स्ना का अर्थ कहते हैं शिरा शिरा अर्थात जो रक्त प्रवाह करवाते हैं शरीर में, में, टीका स्नु प्रक्षरण धातु शरीर में रक्त प्रवाह करवाते हैं, तो स्नावा आगे भाष्य में अब्रणम अभ्याम आभ्याम पदाभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध क्योंकि ये व्रण और अर्थात शीरा व्रण मत क्षत और शिरा ये दोनों स्थूल शरीर में होते हैं इसलिए अव्रणम और असनाविरम कहकर के स्थल शरीर का निषेध करते हैं स्थूल शरीर का निषेध करने के लिए दो शब्द उपलब्ध है इसलिए अकायम शब्द से सूक्ष्म शरीर का निषेध किया गया आगे शब्द है शुद्धम शुद्धम का अर्थ कहते हैं निर्मलम निर्गम निर्मलम में समाज कैसे कहेंगे मलम शब्द नपुंसक मल शब्द नपुंसकम का निर्गतम मलम यस्मा निर्मलम ये मल क्या है कहते सबसे बड़ा मल है अविद्या अविद्या अविद्यामल रहितम अविद्या ही सभी मलों का कारण है इसलिए कहते हैं अविद्या अविद्यामल रहितम तो अविद्या ये तीनों शरीर में कौन सा शरीर अविद्या कहा जाता है कारण शरीर इसलिए कहते हैं कारण शरीर प्रतिषेध ये आत्म तो ना इसका कोई कारण शरीर भी है आगे अपाप तो जिसका स्थूल शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर नहीं है और कारण शरीर भी नहीं है उसमें पाप पुण्य संभव हो सकता है अभी नहीं होगा इसलिए कहते हैं अपाप विद्धम धर्म धर्मादि पाप वर्जित धर्म धर्मादि धर्मा पाप देखिये अधर्म तो पाप है और धर्म भी पाप है तो अगर वेदांत श्रवण कर रहे तो धर्म भी पाप है पाप अर्थात जो पीड़ा देगा पीड़ा देगा अर्थात पुनर्जन्म करवाएगा धर्म भी पुनर्जन्म का कारण होने से उसको भी पाप कोटि में डाला जाता है। धर्मा धर्मादि आगे कहा गया शुक्रम शुक्रम्चा शुक्रम इत्यादि शुक्रम बचासी पुंगलिंग परिणी यानी सपर्यगा उपक्रम्य कबीर मनीषी इत्यादि पुंगलिंग उपसारा मंत्र में दिया सपर्यगा आगे शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विधम प्रथम स शब्द को छोड़ कर के बाकी बीच में जितने शब्द आए सब नपुंसकलिंग हुए आगे उत्तरार्ध में कहते हैं कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू ये सब पुंगलिंग है तो आदि में पुंगलिंग और मध्य में अंत में पुंगलिंग हो गया तो बीच में अगर नपुंसक लिंग दिखते हैं तो भी उसको पुंगलिंगत्व परिणाम कर लेना है शुक्रम इत्यादि बचाशी वचा शब्द पदानी पुंगलिंगत्व परिणी पुंगलिंग, पुंगलिंग इसको परिणाम कर लेना है हेतु देते हैं सपर्यगात उपक्रम में मंत्र का आरंभ में है स पुंगलिंग शब्द है और उत्तरार्धम है कवि ही मनीषी ये सब भी पुंगलिंग शब्द तो आरंभ में पुंगलिंग उपसंगार में भी पुंगलिंग होने से मध्य में जो है उसको भी पुंगलिंग तो परिणाम कर लेना चाहिए आगे कहते हैं कवि उत्तरार्धम है कबीर मनीषी तो कवि शब्द का अर्थ कहते हैं क्रांत सर्वद्रिक सर्वम पश्यती सर्वद्रिक टीका में क्रांतम अतिक्रांतम नष्टम इति उपलक्षण क्रांतम का शब्द अर्थात हो गया अतिक्रांत अतिक्रांत अर्थात तो जो अतीत में था अतीत में था अर्थात तो अभी नहीं है अर्थात नष्टम तो नष्टम का अर्थ केवल अतीत पदार्थों को लेना चाहिए कहते हैं कि क्रांतम ये उपलक्षण है उपलक्षण का लक्षण है तद ग्राहकत्व अतीत तो क्रांत शब्द अतीत को ग्रहण करवाएगा और अतीत से इतर और किसको ग्रहण करवाएगा भूत और वर्तमान को भी ग्रहण करवाएगा तो उपलक्षण जो होते हैं वो जब तद तो इतर का ग्राहक तद तो इतर अर्थात समान जातीय सजातीय पदार्थों का ग्राहक होगा विजातियों का ग्राहक नहीं हो जाएगा इसलिए अतीत कह करके उपलक्षण कहते हैं तो सजाती अर्थात भविष्यत और वर्तमान कालवाचक शब्द उन्हीं का ये उपलक्षण हो जाएगा इसलिए भाष्य में कह दिया गया कि सर्वद्रिक खाली अतीत का नहीं है भविष्यत वर्तमान सभी को जानने वाला सर्वद्रिक अच्छा आगे इसके लिए प्रमाण देते हैं नान्यो अतुष्टि दृष्टा इत्यादि सुते सूते है गृहदारण्य में अन्यो दृष्टा न अस्ति इससे कोई भिन्न दृष्टा नहीं है तो, इसलिए यही एकमात्र दृष्टा जो सब कुछ जानेगा क्योंकि दृष्टा तो यही एक ही है एक नंबर टिप्पणी यहां देखिए ननु आत्मन सर्वध प्रतिदेह तद इति नुभूयते अमाणिक इति अतः तो श्रुति प्रमाण आपने कह दिए कि आत्मतत्व तो सर्वद्रिक है अगर सर्वद्रिक होता तो प्रतिदेह तद अनुभूत तो सभी मानते हैं हम आत्मा हैं अगर हम आत्मा है और आत्मा सर्वद्रिक है तो हम सर्वद्रिक होना चाहिए कहते हैं इस प्रकार की अनुभव नहीं होता है इसलिए ये जो सर्वद्रिक कहा गया ये प्रामाणिक नहीं है तो ये प्रामाणिक नहीं है तो प्रमाण देने के लिए भाष्यकार वहाँ श्रुति देते हैं न अन्य अतो अस्थि दृष्टा ये श्रुति इसमें प्रमाण है तो कहते हैं खाली श्रुति का प्रमाण दे देने से हो जाएगा का आत्मा अर्थात आप आप सर्वध्रिक है आप अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं और किंतु हमको तो अभी 100 मीटर दूर का चीज भी दिखता नहीं और कल क्या हो गया वो भी भूल जाते हैं तो कैसे सर्वद्रिक हो जाएंगे कहीं श्रुति प्रमाण दे दिए तो श्रुति प्रमाण दे देने से भी तो होता नहीं वास्तव कहते हैं नहीं सर्वोपहित से सर्वोद्रिक देहादि अवच्छेद न प्रत्ये तुम सक्यम जो सर्व उपहित है वही सर्वोद्रिक होगा आप अगर सर्व उपहित तो है आप ही सर्वोद्रिक हो जाएगा सर्व उपहित तो अर्थात सभी बुद्धि अगर आपका उपाधि हो तो सभी बुद्धि प्रत्येक व्यष्टि बुद्धि को मिलाने से वो समष्टि बुद्धि का नाम को क्या है हिरण्यगर्भ अगर हिरण्यगर्भ आपका उपाधि हो जाएगा आप सर्वद्रिक हो जाएंगे हिरण्यगर्भ किसका उपाधि बनता है हिरण्य गर्भ जैसे कहते हैं कि जीव का उपाधि बन गया ये बुद्धि बुद्धि ईश्वर हिरण्य गर्भ किसका उपाधि हो जाएगा ईश्वर का ईश्वर सर्वद्रिक है नहीं है है तो हमारा जो उपाधि है वो तो व्यष्टि बुद्धि है तो सर्वद्रिक वही होगा जो समि बुद्धि का समि बुद्धि जिसका उपाधि होगा कहता है ये क्यों नहीं होता कहते है देहादि अवच्छेद नहीं ही तुम सक्यम अगर देहादि से अवच्छिन्न हो जाएगा मैं रामानंद श्यामानंद अगर होगा फिर ये अनुभव नहीं आएगा तो जितना जितना ये देह परिच्छेद ये भाव हटेगा उतना उतना ये धीरे धीरे अनुभव होगा ये एक सिद्धि है ये कोई अर्थात ज्ञान का लक्षण नहीं है ज्ञानी को जो ज्ञानी जो सर्वज्ञ कहा जाता है वो सर्वस्व सु सर्वम जानाती इति सर्वज्ञ ये ज्ञानी नहीं है ये केवल ही होगा और ज्ञानी सर्वस्व ज्ञ अर्थात वो ज्ञान रूप है इसलिए वो सर्वज्ञ है किंतु ईश्वर वो सर्वम जानाती इति सर्वज्ञ और जितना, जितना जितना ये देह का परिच्छेद अनुभव घट जाएगा अर्थात तो उतना उतना सात्विकता बढ़ेगा जितना जितना सात्विकता बढ़ेगा ये अन्य मन के साथ भी थोड़ा तादाद कर लेगा ये एक प्रकार की सिद्धि है तो फिर जान लेगा दूसरों का बात मन का बात थोड़ा जान लेगा सिद्धि है फिर भी उद्यमो कर सकते हैं इसे सात्विकता बढ़ती है तो इसके पीछे लड़ सकते हैं थोड़ा आगे कहते हैं देखिए उसके लिए दृष्टांत भी देते हैं राज्य उपहिते राजत्व अन्यथा स्वप्ने अनुभव इति राज्य उपहिते राजत्व कोई एक व्यक्ति है राज्य उसका उपाधि है वो व्यक्ति को क्या कहा जाएगा राजा तो कहते हैं राज्य जब उसका उपाधि बन जाता है वो राजा मानता है कि मेरे में राजत्व है खर वही जब स्वप्नों में जाता है ये राज्य उपाधि को लेकर के स्वप्नों में जाता है नहीं जाता है तो नहीं जाने से स्वप्नों में मेरे में राजत्व है कभी देख सकता है किंतु स्वप्नों में हमेशा वो राजत्व तो उपाधि वाला है ऐसे नहीं हो सकता है कहते हैं स्वप्ने अनुभवात अर्थात जिस उपाधि को लेकर के जो अनुभव होगा वो उपाधि अगर नहीं रहेगा तो वो अनुभव नहीं होगा अगर व्यष्टि बुद्धि उपाधि है तो थोड़ा जानेगा समि बुद्धि उपाधि है तो पूरा जानेगा जैसे राज राज्य उपाधि हो गया तो राजा बन गया राज्य उपाधि नहीं रहा स्वप्नों में तो राजा नहीं अपने में राजत्व तो नहीं है दृष्टांत दे करके समझा अच्छा जितना जितना सात्विकता बढ़ेगा उतना उतना आप जान सकते हैं और ये सब सिद्धि में अगर आग्रह नहीं रखेंगे तो वो सात्विकता ज्ञान के लिए कारण बनेगा आगे भाष्य में कहते हैं मनीषी कबीर के बाद कवि के बाद कहे मनीषी मनस ई सीता सर्वज्ञ्वर इतर्थ मन का ई सीता ई अर्थात अच्छा ईश्वर गति दर्शनेशु धातुरीदम गति हिंसा दर्शनेशु अच्छा ये शासन धातु नहीं है अर्थात दर्शन अर्थात तो सभी मन का ये दृष्टा है ईश्वर सर्वज्ञ इतर्थ आगे परिभुहु परिभु, परिभु सर्वेशा परि परि अर्थात ऊपरी भवती परिभू परी भवती परिभू परी का अर्थ ऊपरी सर्वेशा ऊपरी भवति सभी के ऊपर ये है सभी के ऊपर ये है अर्थात सभी को सत्ता स्फूर्ति देता है जो दूसरों को बल देगा चलने के लिए वो सबसे बलवान होगा इसी प्रकार की सभी को सत्ता स्फूर्ति देता है तो सभी से ऊपर है स्वयंभू स्वयंभू का अर्थ कहते हैं स्वयं एवं इति स्वयंभू स्वयं एवं भवती तो ये स्वयं क्या बन जाता है उसके लिए कहते हैं यशा उपरी भवती यश्चरी भवती स सर्व स्वयं भवती स्वयंभू जिनके ऊपर कुछ के ऊपर और कोई होगा अभी कहते हैं जिनके ऊपर होता है और जो ऊपर होता है ये सब यही आत्मतत्व ही है अर्थात नीचे होने वाला और ऊपर होने वाला सब यही है सब शिवजी ही है इसलिए ये आत्मतत्व स्वयं स्वयं ही सब रूप बन जाता है सनित्य मुक्त ईश्वर यथातथ्यतः सर्वज्ञवात यथा तथा भावो भाव यथात्यस्मा यथाभूत कर्मफल साधन तो विहितवान कर्तव्यपदार व्यदा विहित यथानूप व्यभत नित्यमुक्त अर्थात कोई उपाधि नहीं रहा तीनों प्रकार के शरीर का निराकरण किया जाने से नित्य अर्थात उपाधि रही ईश्वर या था याथा तथ्यतः अर्थात जैसे वास्तव घटना है उसी प्रकार की दूसरों को देता है पदार्थ जैसे जिसका स्थिति है स्थिति अर्थात कर्म उपासना जिसकी जैसी है हमको जो मिलता है वो हमारा कर्म उपासना के आधार पर ही मिलता है और देने वाला ईश्वर तो ईश्वर सभी जानते हैं इसलिए जिसका जैसे कर्म उपासना है उसी मुताबिक फल देते है ये बात यहाँ कहते हैं था तथ्यतः सर्वज्ञवात क्योंकि वह सर्वज्ञ है इसलिए यथा तथा अर्थात जिसका जैसे है उसको ऐसे ही देते हैं आगे कहते हैं यथा तथा भावो यथा तथ्यम भाव अर्थ में श्यय हो गया यथा तथा का भावो याथा तथ्यम तस्माद इसलिए क्योंकि वह सर्वज्ञ है इसलिए यथाभूत कर्म फल साधन तथाभूत अर्थात जैसा किया है कर्म का फल तो कर्म किया है उसी का फल फल साधनत अर्थान कर्म फल ही साधन बन गया उसका प्राप्तव्य विषय के लिए जो अभी अर्थ किसी को प्राप्त होगा वो उसका कर्म का फल कर्म उपासना यहां कर्म शब्द से उपासना भी लेना है कर्म फल साधनतः अर्थान सभी को अर्थ देता है अर्थ अर्थात तो कर्तव्य पदार्थान तो यहाँ कहते हैं अर्थ का अर्थ कर्तव्य पदार्थान परमात्मा आपको वही देते हैं आपको क्या करना है तो यहाँ अर्थान का अर्थ भोगान नहीं कहा गया अर्थान अर्थ कर्तव्य पदार्थान ये संसार में शरीर मिला है कर्तव्य करने के लिए भोग करने के लिए नहीं इसलिए कहते हैं अर्थान का अर्थ कर्तव्य पदार्थान व्यदधात बी अदधात अदधात लौंग का रूप होने से कहते हैं विहितवान वितवान अर्थात सभी को दिया यथानुरूप यथा अनुरूप यथार्थ जिसका जैसे कर्म उपासना उसी के अनुसार उसको आगे का कर्तव्य दे देंगे किसको दिया कहते हैं ईश्वर किसको देते हैं शाश्वतीभ्यो नित्याभ्य सामभ्य संवत्सराखेभ्य प्रजापतिभ्यर्थ शाश्वती भे सब शास्वत अर्थात दीर्घ काल रहने वाला नित्याभ्य नित्य अर्थात निरपेक्ष नित्य नहीं है जब तक सृष्टि रहेगा तब तक ये प्रजापति लोग रहेंगे तो ये प्रजापतियों के लिए और प्रजापति कहते हैं संवत्सराख्यभ्य प्रजापति भवत्सरा प्रजापति ये सब लिए ईश्वर उनका कर्म उपासना के अनुसार कर्मफल उनका कर्तव्य आगे देते हैं तो सृष्टि में कौन ब्रह्मा बनेगा कौन ये लोकपाल बनेंगे जो वरुण इंद्र कुबेर यम ये सब कौन बनेंगे ये सब ईश्वर ही विधान करेंगे जैसे कहीं भी कोई शासन होता है तो जब प्रशासन है वो जो मुख्य होंगे वो सब विधान करेंगे वो क्यों विधान करेंगे कहते हैं वो जानते हैं किसका क्या सामर्थ्य सामर्थ्य कहाँ से आया कहते हैं उसका पूर्व कर्म उपासना से इसी प्रकार ईश्वर इस सभी को अपना कर्तव्य देते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे जैसे हम कर्म उपासना करते हैं हमारा सामर्थ्य बढ़ता है तो ईश्वर हमको आगे आगे सामर्थ्य के लिए फिर उसी मुताबिक चलाते हैं ये मंत्र पूरा हुआ आगे नवम मंत्र यहाँ तक ये ज्ञान कांड विचार पूरा हो गया उपनिषद में साधारणतया देखेंगे साधारणतया क्योंकि बृहदारण्य के छांदोग्य में विपरीत क्रम है बृहदारण्य के छांदोग्य में पहले उपासना कांड है बाद में ज्ञान कांड है किंतु ये ईसा केन अथवा ये मुंडक इत्यादि में भी पहले ज्ञान कांड आएगा बाद में कर्म उपासना इत्यादि कथन करेंगे यहाँ भी ईशावासीय उपनिषद में भी इसी प्रकार का है गीता में भी उसी प्रकार की हुआ है मतलब उसी प्रकार की पहले छह अध्याय तो कर्म है किंतु द्वितीय अध्याय तो आरंभ हुआ ज्ञान से तो साधारणतः तो इस प्रकार ज्ञान कांड से आरंभ करते हैं कारण जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं उनका समय नष्ट न हो वो ज्ञान अंश सुने और आपने चल दिए तो ये कर्म उपासना सुनने के लिए उनको क्यों बैठना पड़ेगा अगर आप पहले से कर्म उपासना कहते रहेंगे तो उनको बेचारा बैठे रहना पड़ेगा क्योंकि उनको तो ज्ञान अंश श्रवण करना है सुनना पड़ेगा इसलिए तो पहले ज्ञान अंश कह देते हैं आपको हो गया आप चल दीजिए तो नहीं हुआ तो फिर कहते हैं अब उपासना करना होगा कर्म करना होगा बहुत बिरले होते हैं जो कि प्रथम कोटि के अधिकारी होते हैं जैसे आता है हम लोग का पुराण में ब्रह्मा जी सृष्टि आरम्भ करने के लिए चार कुमारों को बनाए और अगर कोई कर्म करने जाएगा तो कर्म करने से पहले धर्म का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि कर्म धर्म के द्वारा नियंत्रित तो होना चाहिए इसलिए चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया प्रथम धर्म अंतिम मोक्ष ये दोनों नियंत्रण करेंगे काम और अर्थ को तो इसी प्रकार की कर्म करने से पहले उसको बताया जाता है कि आपका कर्म का ये आधार रहेगा कर्म का आधार धर्म होना चाहिए और ब्रह्मा जी उनको परम धर्म का उपदेश करते हैं और वो लोग चल दिया अपना तो ब्रह्मा जी बोले कि ये तो सृष्टि व्यर्थ हो गया चारों को बनाया तो उनको जो ज्ञान का उपदेश किए उन्हीं को उतना ज्ञान हो गया वो चल दिए फिर आगे और प्रजापतियों का फिर ऋषियों का उत्पत्ति करते हैं तो इसी प्रकार के पहले ज्ञानकांड कहा जाता है सर्वत्र नहीं ये शुपरिषद में ऐसा है यहां थोड़ा विचार आरंभ करते हैं टीका में प्रकरण विभागं दी दिदर्शूर वृत्तम अनुवदती प्रकरण विभागं दी विभाग दी दिदर्शु में धातु प्रत्यय प्रत्यय क्या होगा करने के बाद आगे बाद में शर्म करेंगे दी दर्शइ अर्थात इच्छु इच्छु को जो दिखाना चाहते हैं प्रकरण विभाग दिखाना चाहते हैं भगवान भाष्य कर टीकाकार कह रहे हैं कि दिखाना चाहते हैं तो अनुवाद करते हैं अब तक जो विचार हो गया उसका अनुवाद करते हैं अच्छा भाष्य में अत्र अद्यन मंत्रेण पर ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो वेदाथ आद्य मंत्रेण ईशावास्यदम सर्व यगतिया जगत्न त्यक्न भुंजिता मृध कश्य सिधन ये प्रथम मंत्र था ये प्रथम मंत्र किनके लिए है कि सर्वेषण के लिए हैंषण पर द्वारा ज्ञाननिष्ठा प्रथम मंत्र में कहा गया और ये प्रथम मंत्र में जो कहा गया ये प्रथमो वेदार्थ प्रथम अर्थात दिग्वाची प्रथम नहीं है अर्थात ये मुख्य वेदार्थ या प्रथम का अर्थ मुख्य प्रधान ये वेद वेद का ये प्र, प्रधान अर्थ है ईशावास्यम इदम सर्व मागृह कश्यस्वी धनम इति ये प्रथम मंत्र इसके द्वारा वेद का जो प्रधान अर्थ है ज्ञान निष्ठा कह दिया गया अज्ञा जिजिवीषूण ज्ञाननिष्ठा असंभव कह कर्मा इति कर्मनिष्ठा उक्ता द्वितेदाज्ञा अज्ञा में प्राप्ति क्या है अज्ञ क्योंकि आगे जीजी जी नाम दिया है ना तो इससे थोड़ा निर्णय करना है कि षष्टी बहुवचन है अज्ञ अज्ञ है तो, तो ज्ञान निष्ठा नहीं है तो फिर क्या होगा कहते हैं जीजी जी अर्थात जीव भी तुम इच्छ इच्छती तो जो अज्ञ है वो जीने के लिए इच्छा करता है तो इसलिए उसके लिए ज्ञान निष्ठा असंभव ज्ञान निष्ठा असंभव होने से उसके लिए मंत्र कहा गया कुरुवन कुर कर्माणी जिजिशेष यहाँ कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे जीने की इच्छा करे ये कोई विधि का रूप है किंतु कोई विधि नहीं स्वाभाविक अर्थ मतलब स्वाभाविक प्राप्त है इसका अनुवाद मात्र तो जो अर्थात ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त नहीं हो पाता है वो शास्त्र विहित कर्म करते हुए ही अर्थात जिए द्वितीय वेदार्थ द्वितीय वेदार्थ हाँ तीन नंबर टिप्पणी देखिए द्वितीय वेदार्थ क्यों कहा गया अर्थात वेद का ये भी एक अर्थ है क्यों है साधन अवांतर तात्पर्य विषय अमुख्य ये साधन है कर्म करने से चित्त शुद्धि होने से आगे ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त होगा तो यह साधन है इसलिए इसको द्वितीय वेदार्थ कहा गया और निष्ठा ये साध्य है आगे टीका में यद भास्करण सर्वापि उपनिषद एक ब्रह्म विद्या प्रकरण ततः प्रकरण भेदकरण अनुचित मेरी तद असत भास्कर भास्कर ये भेदाभेदवादी आठ नंबर टिप्पणी देखिए आठ नंबर मतलब आपके पुस्तक में यदम यद के ऊपर जो है भेदाभेदवादी भास्कर उत्तम तिरस्करोति तिरस्करोति अर्थात निराकरोति ये भास्कर भेदा भेदवादी हैं भेदा भेदवादी है, है अर्थात ये आत्मा में भेद भी है और अभेद भी है ये दोनों प्रकार की ये स्वीकार करने वाले है महाराष्ट्र कभी कभी कहते ना जो तिरुपति लड्डू तो ऐसा ही वो लोग का स्वीकार है भेदा भेदवादी यदुतम भास्कर ऋण भास्कर वो कहते हैं सर्व अपि उपनिषद एकम ब्रह्म विद्या प्रकरण ये पूरा उपनिषद एक ही ब्रह्म विद्या का प्रकरण अर्थात ब्रह्म विद्या का ही विचार होगा और अभी आपने कह दिए कि प्रकरण भिन्न करने के लिए विचार आरंभ करते हैं भास्कर कहते हैं कि एक ही प्रकरण अर्थात तो किसका प्रकरण कहते हैं ब्रह्म विद्या का प्रकरण ततः इसलिए प्रकरण भेद करणम अनुचितम प्रकरण भेद करना अर्थात पहले ज्ञान कांड चला गया अभी यहाँ से कर्म उपासना आरंभ होगा इस प्रकार के भाष्यकार ने ये उपनिषद को दो भाग करते है। भास्कर हैं भास्कर कहते हैं ऐसे दो भाग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पूरा उपनिषद ब्रह्म विद्या का ही विचार है ऐसा कहते हैं तो यहाँ सिद्धांतिक टीकाकार कह रहे हैं कि तद असत ये बात ठीक नहीं है भास्कर जी का बात ठीक नहीं है प्राणादि उपासना विधानस्य विधानस्या उपनिषद सुदर्शनाथ अगर आप पूरा उपनिषद ज्ञानकांड ही मतलब केवल ब्रह्म विद्या का प्रकरण कहेंगे ये बात ठीक नहीं है क्योंकि उपनिषद में उपासना भी देखी जाती है तो कौन सा उपासना कहते हैं प्राणादि उपासना तो प्राण उपासना इत्यादि बृहदारण्य के में छांदों में ये प्राण उपासना आया है तो प्राणादि उपासना विधानस्य अपि उपनिषद सुदर्शनाथ इसलिए उपनिषद मात्र के केवल ब्रह्म विद्या प्रकरण ये बात नहीं है ऐसे सिद्धांती कहा अभी भास्कर उसका विरोध करेगा वो कहते हैं कि जो कहा गया ये उपनिषद में प्राणादि उपासना ये ब्रह्म विद्या के लिए भूमिका जैसा है अर्थात ब्रह्म विद्या का अंग है प्राणादि उपासना करना ब्रह्म विचार करने वालों का वेदांतियों का ये भी एक कर्तव्य है तो फिर ये भी ब्रह्म विचार का अंग हो जाएगा प्रकरण भेद करने का आवश्यक नहीं है ये भास्कर कहते हैं न सिद्धांति कहेगा भास्कर कहते हैं तदपि ब्रह्म इति, तदपि वो भी ब्रह्म का अंग है ऐसा भास्कर कहते हैं तदपि तद कहकर के भास्कर किसको कहता है प्राणादि उपासना का भास्कर कहता है कि प्राणादि उपासना ये भी ब्रह्म ज्ञान का अंग है अगर प्राणादि उपासना भी ब्रह्म ज्ञान का अंग हो जाएगा फिर उपनिषद में दो भाग करने का आवश्यकता रहेगा नहीं रहेगा तो सर्वम ये ब्रह्म विद्या प्रकरण हो जाएगा ऐसे तो भास्कर कहने से सिद्धांत कहता है कि नाच्यम ऐसा मत कहिए अच्छा तदपि के ऊपर जो टिप्पणी दिया है आप देख लीजिए तदपि ब्रह्म अंगम तदपि अर्थात प्राण उपासना तथा अंगांगिनोर एक फलकत्वेना न त्र प्रकरण विभाग विवक्षित भावः तभी अंगांगी भाव हो जाएगा तो फल एक हो जाएगा दोनों का अंग कौन होगा और अंगी कौन होगा अंग हो जाएगा उपासना और अंगी ब्रह्म विद्या तो अंग अंगी हो जाएगा तो फल भी एक होगा क्योंकि जो अंग है अंग का और अन्य फल नहीं होता है अंगों का अगर अन्य फल हो जाएगा तो फिर वो अंगो कैसे बनेगा तो सहकारी तो वही होगा जिसका अपने अंदर में और कोई फल नहीं है तभी वो दूसरों का सहकारी होगा तो भास्कर कहता है कि अंगांगी भाव है ये प्राण उपासना और ब्रह्म विद्या में इसलिए यहाँ प्रकरण भेद आवश्यक नहीं है सिद्धांत कहता है कि इति न च वाच्यम ऐसा नहीं कहना क्यों कहते हैं पृथक फल श्रवणार्थ भास्कर कहता है कि एक फल तत्व न सिद्धांत कहता है कहा एक तो फलक का ये तो पृथक फल मिलेगा जो प्राण उपासना करेगा उसका चित्त एकाग्र हो करके वो ब्रह्म विद्या में जा सकता है वो अलग बात है अगर निष्काम होकर के करता है तो किंतु उपासना में नहीं कहा गया कि इसको निष्काम होकर के करना ऐसा नहीं कहा जाता है उपासना में आप निष्काम हो जाएंगे तो आपका आगे चलेगा ब्रह्म विद्या में तो उपासना में किंतु फल कहा गया है पृथक फल श्रवणाथ और पृथक फल ये टिप्पणी में दिया है पृथक फल श्रवणात तो पृथक के ऊपर जो टिप्पणी है आप लोग का देख लीजिए श्रूयते ही ज्येष्ठ भवति इति ज्येष्ठ होगा श्रेष्ठ होगा स्वानाम स्वानाम शोकियानम ये निर्धारण अर्थ में अर्थात आपने जाति बंधुओं के बीच में वो ज्येष्ठ भी होगा और श्रेष्ठ भी होगा अर्थात श्रेष्ठ होगा गुण से और ज्येष्ठ हो जाएगा वय से अब वयसे ज्येष्ठ कैसे हो गांव में गांव में आपका शहर में आपसे भी और बुजुर्ग हो सकते हैं तो सभी लोग इनको ज्येष्ठ जैसा मानेंगे ऐसा ही हो जाएगा तो जो ये प्राण उपासना करेगा क्योंकि प्राण ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है प्राण तो श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य सभी को चलाएगा प्राण अगर प्राण शरीर छोड़ेगा तो बाकी इंद्रिय कार्य करेंगे तो इसलिए प्राण चलाएगा सबको और प्राण शरीर में पहले आता है इसलिए प्राण ज्येष्ठ भी है पहले प्राण आएगा बाद में ये सब आगे बढ़ेंगे शरीर बढ़ेगा इसलिए ये प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ ये होता है होने से इति एव आदि पृथक फलम अत तयो अंगांगी भाव असंभवात तत्रापि प्रकरण भेद एव सिद्धांत कहता है ये जो आप कहते हैं प्राण उपासना ये ब्रह्म विद्या का अंग ये अंग नहीं है क्योंकि प्राण उपासना में भिन्न फल कहा गया जिसका भिन्न फल होगा वो किसी का अंग नहीं बनेगा जा रहे है नीलकंठ यहाँ से निकले किंतु किसी का इच्छा है कि यहाँ ये जानकी झूला पार होने के बाद ये साइड चला जाएगा पां परसों में चला जाएगा तो फिर वो नीलकण्ठ जाने वाला का सहकारी बनेगा आगे नहीं बनेगा क्यों कहते उसके अंदर में अलग इच्छा है भिन्न फल कथन होगा तो अंगांगी भाव नहीं होगा एक हेतु दिया सिद्धांति अभी दूसरा हेतु देता है तेनाली व्याकृता व्याकृत उपासना समुच्चय विधानस्य प्रकरण भेदेन एवं इष्टवात व्याकृत व्याकृत उपासन से प्रकारातरवात्मा अच्छा यहाँ तक प्रकारातरवाद यहाँ तक देखेंगे अर्थात भास्करेना भास्कर भी अभी आगे तीन मंत्र आता है कर्म और उपासना का समुच्चय करने के लिए इसके आगे तीन मंत्र आएगा उपासना उपासना का समुच्चय करेगा एक ईश्वर का उपासना और एक हिरण्यगर्भ का उपासना ये दोनों ही उपासना उपासना है और भास्कर कहते हैं कि ये जो उपासना दोनों कहा जाता है वो तो ब्रह्म विद्या से भिन्न है अगर आठ मंत्र तीन मंत्र आगे तीन मंत्र आठ तीन ग्यारह ये ग्यारह को आप ब्रह्म विद्या कहना चाहते हैं आगे जो तीन है उसको अलग कहना चाहते हैं तो आपका भी तो ये उपनिषद दो भाग हो गया अगर आपका भी उपनिषद दो भाग हो गया तो हम भी कहते हैं दो भाग हो गया तो क्या आप विरोध क्यों करते हैं सर्वापी उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रकरण में ऐसा आप क्यों कहते हैं आप भी तो दो भाग करते हैं अगर आप उपा... उपासना को ब्रह्म विद्या से अलग करते हैं तो जहां कर्म का बात आया उसको भी ब्रह्म विद्या से अलग कर लेना चाहिए ऐसा सिद्धांत कहता है तेनापी भास्करणी व्याकृत अव्याकृत उपासनम व्याकृत का उपासना और अव्याकृत का उपासना तो इसमें हिरण्य का उपासना किसको कहेंगे और ईश्वर का उपासना किसको कहेंगे व्याकृत हो जाएगा हिरण्य क्योंकि हिरण्य का जन्म होता है और ईश्वर का नहीं होता है इसलिए अव्याकृत तो हिरण्यगर्भ गर्भर ईश्वर उपासना का समुच्चय ये बारह तेरह चौदह ये तीन मंत्र में कहा जाएगा समुच्चय विधानस्य प्रकरण भेदेन एवं इष्टत्व तो भास्कर ये तीन मंत्र को भिन्न प्रकरण मानते हैं वो ज्ञान प्रकरण का नहीं है ऐसा कहते हैं व्याकृत अव्याकृत उपासना से जो व्याकृत अव्याकृत उपासना है वो ब्रह्म विद्या से भिन्न है प्रकार अंतर इसलिए भिन्न प्रकरण होगा तो जैसे वो तीन मंत्र को भिन्न प्रकरण उपासना तीन मंत्र को भिन्न प्रकरण मानते हैं इसी प्रकार की अभी जो मंत्र आगे आ रहा है नौ दस ग्यारह ये कर्म उपासना का समुच्चय करने वाले वो ये भी ब्रह्म विद्या से भिन्न होगा तस्माद तो यथा कर्म अभी आगे पंक्ति क्या कहना चाहते हैं भास्कर कहा कि 11 मंत्र ब्रह्म विद्या का तीन मंत्र उपासना का सिद्धांत कहेता कि ऐसा नहीं है आठ मंत्र ब्रह्म विद्या का छह मंत्र अन्य पर का अभी भास्कर कहेगा कि छह मंत्र अन्य पर का अभी आठ हो गए ब्रह्म विद्या तीन हो गए कर्म उपासना समुचे तीन हो गए उपासना उपासना समुचे अभी कितना भाग हो गया अभी दो करने चले थे अभी कितने हो जाएगा तो सिद्धांती मुख्य तो कहेगा ब्रह्म विद्या एक बाकी सब एक इसलिए ये दो ही होगा भास्कर कहेगा कैसे उपासना अलग है ना ब्रह्म विद्या अलग है अगर आप ये कर्मो उपासना का समूचय लाते हैं वो और तीसरा प्रकार होकर के आ जाएगा तो सिद्धांती उसके लिए कहता है तस्माद यथा अग्निहोत्रादि प्रकरणं भिन्नं एव एव्यते कर्मकांड में अग्निहोत्र प्रकरण अलग है राजस्व प्रकरण अलग हो जाएगा अश्वमेध प्रकरण अलग हो जाएगा और ये चित्र कारीरी ये जितने सारे हैं, सब प्रकरण अलग अलग हो जाएंगे दर्शक पूर्ण मास ये सब प्रकरण अलग हो जाएंगे तो जैसे कर्मकांड एक होने पर भी उसके अंदर में इतने सारे प्रकरण हो सकते हैं इसी प्रकार ब्रह्म विद्या को छोड़ करके बाकी सब एक कोटि उस कोटि के अंदर में कर्म उपासना समुच ये तीन मंत्र हो जाएगा उपासना उपासना समुच ये तीन मंत्र हो जाएगा इस प्रकार के हो सकते हैं किंतु उसका मुख्य कोटि हो जाएगा कि ब्रह्म विद्या इतर जैसे कर्मकांड कर्मकांड के अंदर में कितने सारे विभाग है इसी प्रकार की ये भी हो जा सकता है तस्मात यथा कर्मकांडे अग्निहोत्रा आदि भिन्नमेव भिन्नम एव्यू तो क्यों कर्मकांड के अंदर प्रकरण सब अलग अलग हो जाता है तो जो राजस्थान में रहेगा वो कार्यर याग करेगा और जो आसाम में रहेगा वो थोड़ी कार्यर याग करेगा वहां तो साल में नौ महीना वृष्टि होगी तो कहां वो कार्यरिया करे कार्यरि वृष्टि करने के लिए यागा तो जो इधर रहेगा वो करेगा कार्यरिया इसको कहते हैं भिन्ना अधिकारत्वात तत्कर्मण वो कर्म का अधिकारी भिन्न भिन्न है अधिकारी में चार योग्यता कहते हैं पहले अर्थी होना चाहिए अर्थी समर्थो विद्वान अपरिदस्ता अर्थी अर्थी अर्थात जो चाहता है जो दृष्टि चाहता है वो कार्यग करेगा जो पुत्र चाहता है वो पुत्रि करेगा तो अधिकार भिन्न भिन्न होने से कर्म सब भिन्न भिन्न हो जाएंगे तथा इसी प्रकार की उपनिषद भी भिन्ना कर्म विरुद्ध तद विरुद्ध विद्या तत्प्रकरण भेदो न विरुद्यते उपनिषद में भी भिन्न भिन्नाधिकार कर्म अविरुद्ध तो और तद विरुद्ध विद्या तत्प्रकरण भेद न विरुद्धते भिन्न अधिकार होने से कुछ है जो कि कर्म के साथ विरुद्ध होगा और कुछ उपासना है जो जो कर्म के साथ विद्या कुछ विद्या है जो कर्मों के साथ विरुद्ध है और कुछ विद्या है जो कर्मों के साथ विरुद्ध नहीं है विद्या दो प्रकार की भाग कर देते हैं एक ब्रह्म विद्या और एक उपासना ये दो विद्या में एक तो है जो कर्मों के साथ विरुद्ध है कौन सा विद्या कर्म का विरुद्ध है ब्रह्म विद्या और जो उपासना विद्या है वो कर्म का विरुद्ध है नहीं है तो होने से जो कर्म है वो ब्रह्म विद्या के साथ विरुद्ध होने से भिन्न प्रकरण हो जाएगा और जो कर्म है उपासना के साथ विरुद्ध नहीं होने से वो दोनों एक ही प्रकरण हो जाएंगे इसको कहते हैं भिन्न भिन्नाधिकार कर्म अविरुद्ध और तद विरुद्ध तदविरुद्ध अर्थात कर्म विरुद्ध विद्या विद्या अर्थात ये उपासना ब्रह्मज्ञान दोनों लिया जाएगा कर्म अविरुद्ध विद्या हो गया उपासना और कर्म विरुद्ध विद्या हो गया ब्रह्मज्ञान इसलिए तद प्रकरण भेद न विरुध्यते प्रकरण भेद में कोई विरोध नहीं है तो ब्रह्म विद्या कर्म के साथ विरोध होने से उसके साथ समुचय नहीं होगा और जो विद्या उपासना कर्म के साथ विरुद्ध नहीं है उसका समुच्चय नहीं हो जाएगा मंत्रार्थे ब्राह्मण सम्मतिं मंत्रार्थ है ब्राह्मण सम्मति दर्श उपक्रमतेशावास्य शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र भाग में है तो मंत्र का जो अर्थ अभी कहते हैं प्रकरण भेद है इसको निश्चय करके बताने के लिए ब्राह्मण भाग भी कहते हैं ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग में है बृहदारण्य का उपनिषद वो ईशावासी उपनिषद का व्याख्यान तो मंत्र में जो बात कहा गया है ब्राह्मण भाग में उसको विस्तार से कहा जाता है मंत्र ब्राह्मण योर वेदत्व ऐसा कहा जाता है मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों मिलकर के वेद तो मंत्र भाग में जो बात कहा गया है ब्राह्मण भाग में भी वही बात कहा गया है भाष्य में देखिए अनयोश्च इसमें तो पूर्व पृष्ठा में है पुराना में अनोस्थन विभागो मंत्र प्रदर्शितोहदारण्य के मन एव अत्माजाया इतवचना कामच कर्मनिष्ठ सेवगम्य पुराणपुस्तक में निची चीचु ई कारचुटिया निश्चितम अवगम्य थे अनोश निष्ठयो ये दोनों निष्ठा में दोनों निष्ठा क्या क्या निष्ठा विचार चल रहे हैं ज्ञान अनिष्ठा और कर्म कर्मनिष्ठा विभाग ये दोनों निष्ठा में विभाग मंत्र प्रदर्शित योह मंत्र में अर्थात ईशावास्य में ये दिखाया गया बृहदारण्य के अभी प्रदर्शित बृहदारण्य उपनिषद में भी इसको दिखाया गया सो अकामयत तो ये एक चार ये कर्म प्रकरण का कर्म उपासना प्रकरण में है ये वो मंत्र का आरंभ है आत्मा भा इदम अग्र आशीत एक एव आत्मा आत्मा अर्थात वो जीव यजमान एक ही था सो तो अकामयत तो उसने कामना की तो क्यों कामना की वहा उसका पूर्व में मंत्र है स एकाकी न रमयत एक हो जाने से रमण नहीं हो पाएगा दूसरा चाहिए कहेंगे चलो कल छुट्टी है कहेंगे थोड़ा नीलकंठ दर्शन करेंगे आप साथ में चलेंगे कहेंगे भाई क्यों इसे सन्यासी है एकाकी है विचरेत विद्वान कुमारिया व कंकण कहते हैं जैसे कुमारी का कंकण दो हो गया था आवाज हुआ एक तो तोड़ ही दी उसने इसी प्रकार की सन्यासी जितना अकेला चल आ, किंतु शास्त्र कहता है कर्मी है तो एकाकी न रमेत तो एक हो जाने से और मन में शांति नहीं होगा दूसरा होना चाहिए सो अकामयत तो, क्योंकि एक में रमण नहीं हुआ सुख नहीं हुआ इसलिए सो अकामयत तो, उसने कामना की जाया मैं सियात पत्नी हो क्यों ते प्रजाए यजा मैं पुत्र रूप से जन्म हो जाऊं इस प्रकार के आगे मंत्र है अज्ञ्य कामि न कर्माणी जो इस प्रकार की कामना करता है वह तो अज्ञ ही है अज्ञ है कामी है उसी के लिए कर्म का कथन वहाँ हुआ टीका में तत्र तक्य कथम अज्ञ अवगम्यते अवगम्यत इति आशंका आक्य कह दिया गया सो अका तो जाया में अथा प्रजाये इस प्रकार के मंत्र है ये वाक्य से कैसे पता चल गया कि ये जो इच्छा करने वाला है वो अज्ञ है अज्ञानी है तो अज्ञानी के लिए कर्म ये कैसे आप कह देते हैं तत्र वाक्य कथम अज्ञत्व अवगम्य अर्थात ये वाक्य जिसका है तो तकाम वो व्यक्ति अज्ञ है ऐसा कैसे निश्चय हुआ इसको मंत्र में कहते हैं आगे भाष्य में मन एवं अश आत्मा वाग जाया इत्यादि वचनात् वो मंत्र आगे है ये उपासना प्रकरण है गृहदारण्य में उपासना प्रकरण है तो किसी परिवेश परिस्थिति के चलते जो पत्नी प्राप्त नहीं कर सकता है वो इस प्रकार की उपासना से उसका वो फल प्राप्त हो जाएगा तो उसका पत्नी कहाँ से आएगी कहते मनो एवं अश्य मनो एवं अश आत्मा वाग जाया मनो इसका आत्मा आत्मा अर्थात शरीर मनो इसका शरीर है बाघ इसका पत्नी है इस प्रकार की आगे उसका प्राण हो जाएगा इस प्रकार की महामंत्र है इत्यादि वचनात् अज्ञत्व तुम् कामित्व च कर्मनिष्ठ से निश्चितम अवगम्यते इसलिए जो कर्मनिष्ठ कौन होगा कहते हैं जो अज्ञ है कामी है अज्ञानी है तो इच्छा करेगा इच्छा करने से आगे उसका प्राप्ति करने के लिए कर्म करेगा तो कर्म वही करेगा जो अज्ञ है कामी है टीका में आगे कहते हैं जाया में सथ प्रजा वित्तम में सद अथ कर्म पूर्वीय कामय मानस्य सर्वथा बाह्य जायादि यदा न संपद्यते तदा अध्यात्म जायादि संपत्ति दर्शयती ये संपद उपासना है जाया में मेरे को पत्नी हो अथ प्रजायेय पुत्र रूप से मैं ही जन्म हो जाऊं इसलिए पुत्र जो है शो का प्रतिनिधि कहते हैं अथ वित्तम में मेरे को धन होना चाहिए क्यों अथ कर्म पूर्वीय मंत्र ये कहते हैं वित्तम में अथ कर्म पूर्वीय वित्तम में सियात क्यों कहते हैं कि आनंद आनंद देना जीवामी इस प्रकार की नहीं है वित्तम में सियात कर्म पूर्वी कर्म अगर करना नहीं तो वित्त नहीं होना चाहिए इसलिए सन्यास इति काम मानस्य सर्वथा एवं बाह्य जायादि यदा न संपद्यते इस प्रकार की काम या मान जो इच्छा करता है किंतु अगर बाह्य जायादि उसको प्राप्त नहीं होता है तब अध्यात्म जाय आदि संपत्ति दर्शेती तो अर्थात इस प्रकार की उपासना कर सकता है अपने शरीर को मन मानेगा और वाक को ये पत्नी मानेगा और आगे प्राण उसका पुत्र हो जाएगा इस प्रकार की उपासना करेगा ए तवलिंगम मनादिशु मना आत्म आदि अभिमान से अज्ञान कार्य मन को आत्मा मानना शरीर मान करके उसके हाँ। मतलब उपासना करना ये अज्ञ का ही लिंग क्योंकि आरोप करता है तो ये मन ही मेरा शरीर है इस प्रकार के जो मानता है ये आरोप करता है, अज्ञान, अज्ञान लिंगा है। अज्ञान ये अज्ञान का लिंग है एक अज्ञत्विंगम क्या अज्ञत्विंगम मनादिशु आत्मत्वादि अभिमानस्य अज्ञान कार्यवाद मन को आत्मा मानना ये अज्ञान का कार्य है अच्छा और एक पंक्ति देख लेंगे इस कामिनी सुप्तो मनो भी, मनो विजृंभी उपभुंजान अज्ञ प्रसिद्ध तथा कामिनी, कामिनी अलाभ बहुत कामी पुरुष है चाहता है कोई कामिनी प्राप्त हो जाए किंतु अगर अलाभ प्राप्त नहीं हुआ फिर क्या करेगा सुप्त जब निद्रा में जाएगा स्वप्न देखेगा मनोविजृंभी कामिनी फिर मनो उसका सृष्टि कर देगा जो मन को चाहिए अगर जागृत में नहीं मिलेगा सब स्वप्न में बना करके भोग करेगा मनो विजृंभीत तो श्रृष्ट मन के द्वारा सृष्ट कामिनी का भोग करेगा ये अज्ञानी ही है उसका मनो इस प्रकार की वासना में चलता है ये प्रसिद्ध लोक में तदवत अयम इसी प्रकार की ये बीजे उपनिषद में मन को आत्मा मानना और वाक को जाया प्राण को पुत्र मानना ये भी इसी प्रकार की अज्ञानी का ही कार्य है अज्ञान ही है आज तक शो मित्र शुण सन्न